पार्ट सत्रह परमेश्वर के द्वारा मिस्रियों पर महामारी भेजा जाना सत्य परमेश्वर ने मिस्रियों को उनके बर्ताव के कारण जो उन्होंने परमेश्वर के लोगों से किया था दंड दिया बाइबल आयत हमारा परमेश्वर उसके हर कार्यों में पराक्रमी सिद्ध और धर्मी है व्यवस्था विवरण बत्तीस चार परिचय लगभग चार सौ साल की गुलामी के बाद परमेश्वर उसके लोगों को मिस्रियों की गुलामी से मुक्ति दिलाने जा रहा था परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों पर अगवा होने के लिए चुना महान परमेश्वर योवा अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए आश्चर्य कार्य करने पर था जिससे वह फिरोन को इसराइलियों का आजाद करने पर मजबूर कर दे। देगमन चार सताइस इकतीस तब यहावा ने हारूण से कहा मूसा ऐसी भेंट करने को जंगल में जा वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यौवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने के लिए उसे आज्ञा दी है तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुर्णियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यौवा ने मूसा से कही थी वह सब हारूण ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए और लोगो ने उसकी प्रती की और यह सुनकर कि युवा ने की शुद्धि ली है और उनके दुखों पर दृष्टि की है उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया इसराइलियों ने मूसा के द्वारा कहे हुए परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया लोगों के अविश्वास के कारण परमेश्वर उनकी सहायता करने में असमर्थ हो जाता है जब हम परमेश्वर विश्वास नहीं करते तो हम उसे झूठा साबित करते हैं निर्गमन पांच एक से दो इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरोन से कहा इसराइल का परमेश्वर यहुआ यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें फिरोहन ने कहा योवा कौन है कि मैं उसके वचन वचन मानकर इसराइलियों को जाने दू मैं योवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा राजा फिरोहन ने इसराइलियों को जाने नहीं दिया राजा ने सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया मिस्री लोग सच्चे परमेश्वर ज्ञान से दूर हो गए क्योंकि मिस्री लोग बहुत से देवताओं पर विश्वास करते थे परमेश्वर की वास्तविकता के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है जिसे परमेश्वर ने इसराइलियों को दिया था निर्गमन छह एक ऐसी आठ तब यौवा ने मूसा ऐसी कहा अब तो देखेगा की मैं फिरोन ऐसी क्या करूँगा जिससे वह उनको बरबस निकालेगा वह तो उन्हें अपने देश में से बरबस निकाल देगा और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं युवा हूँ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम इसहाक और याकूब को दर्शन देता था परंतु योवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ और मैंने उनके साथ अपनी बातचा दृढ़ की है अर्थात कान देश जिसमें मैंने परदेशियों का रहते थे उसे उन्हें दे दूँ और इसराइली जिन्हें मिश्री लोग दास्तव में रखते थे उनका करहना भी सुनकर मैंने अपनी बात को स्मरण किया है इस कारण तू इस्राएलियों से यह कहे कि मैं यहुआ हूँ और तुमको मिश्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्ताव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भूजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगो की मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तो मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया और जिस देश देने की शपथ मैंने और याकूब से खाई थी उसी में मैंने तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा मैं तो यहोवा यो परमेश्वर ने पहले ही प्रकट कर दिया कि वह अपने आश्रय कार्यो के द्वारा इसराइलियों को मिश्रियों ऐसी छुड़ाएगा परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ के उसके नियंत्रण में है परमेश्वर ने कहा वह राजा को इस को छोड़ने पर मजबूत कर देगा परमेश्वर ने अपने आप को अपने पवित्र नाम के द्वारा मिश्रियों पर प्रकट किया प्रभु जिसका अर्थ समय अस्तित्व मान वही परमेश्वर कनान देश देने के द्वारा अपने वायदे को पूरा करने जा रहा था परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह सदैव अपने वायदे पर कायम रहता है निर्गमन सात तीन ऐसी पांच और मैं फिर के मन को कठोर कर दूंगा और अपनी चिन्ह और चमत्कार मिश्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा तो भी फिर तुम्हारी न सुनेगा और मैं मिश्र के देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिश्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इसराइली प्रजा को मिश्र देश से निकाल लूंगा और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इसराइलियों को उनके बीच ऐसी निकालूंगा तब मिश्री जान लेंगे की मैं ये होवा परमेश्वर ने राजा का मन कठोर कर दिया जिससे वह अपने आश्रय कर्म और न्याय को उन पर दिखा सके जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं हम परमेश्वर और उसकी सजा से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर ने अपने आप को मिस्रियों पर चमत्कारों के द्वारा प्रकट किया निर्गमन सात आठ से तेरह फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरोन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ तब हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरोन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए तब मूसा और हारून ने फिर के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरोन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया तब वह अजगर बन गया तब फिर ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए पर हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को निगल लिया तब फिर का मन और भी हटीला हो गया और यौवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना मिस्र के जादूगरों ने शैतान की सामर्थ के द्वारा कुछ चम्तकार किए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हारून की छड़ी सर्प में बदल गई और मिस्र के जादूगरों ने भी शैतान की ताकत से छड़ी को सर्प में बदल दिया किंतु हारून के सर्प ने उसके सर्प को निकल लिया। यह परमेश्वर की महान सामर्थ का छोटा सा प्रकटीकरण था यद्यपि शैतान में कुछ सामर्थ है किंतु परमेश्वर की सामर्थ उससे कहीं बढ़कर है निर्गमन सात बीस तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नील नदी का जल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियाँ थी वे मर गयी और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिश्री लोग नदी का पानी नहीं पी सके और सारे मिश्र देश में लहू हो गया जब राजा ने इसराइलियों को छोड़ने ऐसी मना कर दिया तब परमेश्वर ने अपने आश्रय कर्म भयानक महामारी के द्वारा दिखाना शुरू कर दिया निर्गमन सात बीस इक्कीस तब मूसा और हारून ने युवा की आज्ञा ही के अनुसार किया अर्थात उसने लाठी को उठाकर कर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा और नील नदी का जल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियाँ थी वे मर गयी और नदी ऐसी दुर्गन्ध आने लगी और मिश्री लोग नदी का पानी न पी सके और सारे देश में लहु हो गया पानी को रक्त में बदलना दूसरा निर्गमन आठ पाँच से छह फिर यहुआ ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह दे कि नदियों नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिश्र देश पर चढ़ा ले आए तब हारून ने मिश्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिश्र देश आरोप चढ़कर उसे छा लिया बहुताय ऐसी मेंढकों का फैलना तीन निर्गमन सात बाईस आठ सात सोलह ऐसी उन्नीस तब मिश्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया तो भी फिरौन का मन हटीला हो गया और योवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिश्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए फिर योवा ने मूसा ऐसी कहा हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार जिससे मिश्र देश भर में कुटकिया बन जाएं, और उन्होंने वैसा ही किया अर्थात हारू ने लाठी को हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकिया हो गई, व सारे मुश्र देश में भूमि की धूल कुटकिया बन गई, तब जादूगरों ने चाह की अपने तंत्र मंत्रों के बाद से हम भी कुटकियाँ ले आए परंतु यह उनसे न हो सका और मनुष्य और पशुओं दोनों पर कुटकियाँ बनी रही, रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है तो भी युवा के कहने के अनुसार फिर का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी बहुताय से मक्खियों का फैलना मिश्र के जादूगर भी पानी को रक्त में बदलने और मेंढकों का निर्माण करने में सक्षम हुए किंतु वह मक्खियों का निर्माण करने में असामर्थ हो गए जिससे वह जान गए कि यह परमेश्वर का कार्य है चार निर्गमन आठ चौबीस और योवा ने वैसा ही किया और फिर के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिश्र देश में सांडो के झुंड के झुंड भर गए और डांसों के मारे वह देश नाश हुआ बहुताज ऐसी मच्छरों का फैलना पांच निर्गमन नौ छह से सात दूसरे दिन योवा ने ऐसा ही किया और मिश्र के दो सब पशु मर गए परंतु इसराइलियों का एक भी पशु नहीं मरा और फिरोन ने लोगों को भेजा पर इसराइलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था तो भी फिरोन का मन सुन हो गया और उसने लोगों को जाने नहीं दिया जानवरों की मृत्यु छमन नौ दस सो भट्टी में की राख लेकर फिर के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फोले और फोड़े बन गयी लोगों में फोड़ों का फैलना सात निर्गमन नौ तेईस ऐसी छब्बीस तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यवा मेघ गर्जाने और ओले बरसाने लगा और आग पृथ्वी तक आती रही इस प्रकार यौवा ने मिश्र देश पर ओले बरसाए जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिश्र देश बता था तब से मिश्र भर में ऐसे ओले कभी नहीं गिरे थे इसीलिए मिश्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष टूट गए केवल गोशैन देश में जहाँ इसराइली बसते थे ओले नहीं गिरे स्वर्ग से ओलों की बारिश होना आठ निर्गमन 10 13 से 15 और मूसा ने अपनी लाठी को मिश्र देश के ऊपर बढ़ाया तब योवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाही बी और जब भोर हुआ तब उस पुरवाही में टिडिया आई और टिडियो ने चढ़ के मिश्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया उनका दल बहुत भारी था तो उनसे पहले ऐसी टिडिया आई थी और न उनके पीछे ऐसी फिर आयेंगी वे तो सारी धरती पर छा गयी यहाँ तक की देश अंधेरा हो गया और उसका सारा अन्न और वृक्षों के सब फल निदान जो कुछ ओलों से बचा था सब को उन्होंने चट कर लिया यहाँ तक की मिश्र देश भर में न तो किसी वृक्ष की कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया टी के द्वारा विनाश होना नौ निर्गमन दस इक्कीस ऐसी तेईस फिर योवा ने मूसा से कहा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि की मिश्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए ऐसा अंधकार की टटोला जा ना सके तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिश्र देश में तीन दिन तक गोर अंधकार छाया रहा तीन दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न ही कोई अपने स्थान से उठा परंतु सारे इसराइलियों के घरों में उजाला रहा पूरे देश में अंधियारे का छा जाना निर्गमन 9, 6, 7। दूसरे दिन युवा ने ऐसा ही किया और मिश्र के तो सब पशु मर गए परंतु इसराइलियों का एक भी पशु नहीं मरा और फिरौन ने लोगों को भेजा पर इसराइलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था तो भी फिरौन का मनसून हो गया और उसने उन लोगों को जाने नहीं दिया इसराइली लोग तो पापी थे और वे परमेश्वर की दया के लायक नहीं थे परमेश्वर ने उनकी रक्षा की क्यूँकी परमेश्वर दयालु और प्रेमी है परमेश्वर अब्राहम को दिए गए वायदे के प्रति विश्वास योग्य रहा ये ही लोग अब्राहम के वंशज थे और इनकी संख्या बढ़कर एक देश बन गया जिससे पूरी दुनिया आशीष पाएगी परमेश्वर राजा को बतलाना चाहता था कि वह सच्चा और जीवित परमेश्वर है परमेश्वर सर्वप्रधान है और वह अपनी इच्छा के अनुसार करता है हर बार जब राजा कहता था वह लोगों को जाने देगा तब वह महामारी को रोकता था और फिर राजा कठोर हो जाता था और लोगों को जाने नहीं देता था निर्गमन 10, 27, 28 पर युवा ने फिर का मन हटीला कर दिया जिससे उसने उन्हें जाने नहीं दिया तब फिर ने उससे कहा मेरे सामने से चला जा और सचेत रहे अब मुझे अपना मुख फिर न दिखाना क्योंकि जिस दिन तुम मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तुम मारा जायेगा और इन सब महामारी के बाद भी राजा का मन कठोर हो गया और उसने इसराइलियों को जाने नहीं दिया व्याख्या परमेश्वर दयालु और धीरज धरने वाला है उसने इसराइलियों को छोड़ने के लिए राजा को बहुत अवसर दिए परमेश्वर ने अपनी प्रजा इसराइली लोग की रक्षा की परमेश्वर हमारी हर परेशानी और समस्या में रक्षा करता है और मार्ग तैयार करता है इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचि थी जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताएं